विचारणकोपनिषद शांक भाष्या ब्राह्मणचार मोक्ष मार्गी विषय में मतभेद तस्वीर शुक्ल मुत नीलमाहु पिंगल हरिम लोहित ब्रह्मणा हित नई ती ब्रह्मवि पुण्य उस मार्ग के विषय में मतभेद है कोई इसमें शुक्ल और कोई नील वर्ण बतलाते हैं तथा तो कोई पिंगल वर्ण कोई हरित और कोई लोहित कहते हैं किंतु यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है उस मार्ग से पुण्य करने वाला परमात्म तेज स्वरूप ही जाता है तस्वीर मोक्ष साधन मार्गे विप्रतिपत्तिर्मुक्षूण कथम तस्वीन शुक्ल शुद्धम विमलमाहु के मुक्षक्ष वह नीलम अन्य पिंगल अन्य इतम लो, इतम यथा लोहित यहा दर्शन नाड्यस्तुएताद्यादिथ संपूर्ण शुक्ल नील से पिंगल इुक्तवात्म साधन रूप ज्ञान मार्ग में मुमुक्षों का मतभेद है किस प्रकार कोई मुक्ष तो शुक्ल शुद्ध अर्थात निर्मल उज्जवल वर्ण बतलाते हैं दूसरे लीन वर्ण कहते हैं तथा अपने अपने दृष्टि के अनुसार अन्य मुक्षुगण उसमें पिंगल हरित और लोहित वर्ण बतलाते हैं किंतु ये श्लेष्मादि रस से परिपूर्ण सुष्मादि नड़िया ही हैं, क्योंकि उन्हीं के विषय में शुक्ल से नील से पिंगलस्य इत्यादि कहा गया है आदित्यम व मोक्ष मार्गम एवं विधम मनते ऐसा शुक्ल ऐसा नील इत्यादि श्रुत्यंतरा दर्शन वर्णा से सर्वथा पीतु प्रकृता ब्रह्म विद्या विद्यामार्गादन्य एते शुक्लादय अथवा अच्छा वे आदित्य रूप मोक्ष मार्ग को ऐसा मानते हैं जैसा कि यह शुक्ल है या नील है इत्यादि अन्य श्रुति में कहा गया है ज्ञान मार्ग के तो वर्ण होने असंभव हैं सभी प्रकार प्रकृत ब्रह्म विद्या रूप मार्ग से तो ये शुक्ला भिन्न ही है नुक्ल शुद्धोद्वैतम पूर्वपक्ष कि शुक्ल अर्थ शुद्ध तो अद्वैत मार्ग हो सकता है नीलपीतादी शर्णवाचक यान शुक्लादीन योगिनो मोक्ष पथान आहुर न ते मोक्ष मगासार विषयाव चुष्टो वूर्धो वनभ्यो इति शरीर संबंधात शरीरदेशेभ्य शरीरदेश ब्रह्मदिलोक्रापका तस्मादेमेव मोक्षारग स आत्मकाम आप्तकामत आप तो काम गमनापत्तौ प्रदीप निर्माण बच्चुरादीना कार्यक्रम इति समय ज्ञान मग ब्रह्मणा परम परमात्मस्वरूपेण ब्राह्मणे तक सर्वैशन अन्वत्ता तेन ब्रह्म विद्या ब्रह्म अपि इति सिद्धान्ति नहीं क्योंकि इसका वर्णवाचक नीलपीतादीशब्दों के साथ उच्चारण किया गया है योगी लोग जिन शुक्लादि मोक्ष मार्गों के विषय में कहते हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं हैं उनका विषय तो संसार ही है चक्षु से मुर्धा से अथवा शरीर के किन्हीं अन्य भागों से इस प्रकार शरीर के भागों से जीव के निकलने का संबंध होने के कारण वे तो ब्रह्म लोकादि की प्राप्ति कराने वाले ही हैं अतः जो आत्म के द्वारा आप्त काम हो जाने से संपूर्ण कामनाओं का क्षय हो जाते हैं जाने पर कहीं जाना संभव न होने से दीपक के बुझ जाने के समान चक्षु आदि देह और इंद्रियों का यही लीन हो जाना है यही मोक्ष मार्ग है एस पंथा यह ज्ञान मार्ग ब्रह्म के द्वारा अर्थात जिसने समस्त ऐसाएँ त्याग दी है उस परमात्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ के द्वारा ही अनुवी है उस ब्रह्म विद्या रूप मार्ग से अन्य ब्रह्मवेदता भी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है एति कीदशो ब्रह्मवत्न ए प्रत्युच्य पूर्व पुण्यकृदूनपुत्राद्यशि परेजसम संयोज्य तस्वृत्त आत्म भूत ईदृशो ब्रह्मवत्तेन मगेन एति उस मार्ग से किस प्रकार का ब्रह्मविता जाता है सो बदलाया जाता है पहले पुण्य करने वाला होकर फिर पुत्रादि ऐसा से मुक्त हो जो परमात्म तेज में अपने को जोड़कर उसी में उपशांत तो हो गया है अर्थात इस शरीर में ही उस परमात्म तेज से संपन्न आत्मभूत हो गया है ऐसा महावेद ब्रह्मवेत्ता उस मार्ग से जाता है न पुनः पुण्यादि समुच्चय कारिणों ग्रहणम विरोधादित्य यम वोचा अपुण्यपुण्योपरमें युनर्भव निर्भया शांता सन्यासीनो यानी तस्मोत्मले न स्मृत त्यज धर्म च इत्यादि धर्मअर्मच्य पुण्यगोपेशा निराशी स मनार्भम निर्नमस्कार अस्तुति क्षीणकर्माण तम देवा ब्राह्मण विदुो नैताद ब्राह्मणसास्थकता समता सत्यता शीलं शीलम स्थितदंड आजव ततस्तोपरम क्रिया स्मृतिभ्यहाँ पुण्यकृत शो शब्द से पुण्यादुच्चय करने वालों को ग्रहण नहीं किया गया क्योंकि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है ऐसा हम कह चुके हैं इस विषय में पाप और पुण्य के निवृत्ति होने पर जैसे पुनर्जन्म से निर्भय एवं शांत संयासी प्राप्त करते हैं उस मोक्षात्मा को नमस्कार है ऐसी स्मृति भी है तथा तो धर्म और अधर्म का त्याग करो इत्यादि प्रकार से पुण्य पाप के त्याग का भी उपदेश दिया गया है जो सब प्रकार की आशाओं से रहित आरम्भ शून्य नमस्कार और स्तुति आदि न करने वाला निषिद्धाचरण से रहित और क्षीण कर्मा है उसे देवगण ब्राह्मण ब्रह्मविद्ता मानते हैं तथा ब्रह्मविद्ता का ऐसा कोई धन नहीं है जैसा कि एकता समता सत्यता शील स्थिति अहिंसा सरलता और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से निवृत्ति होना है इत्यादि स्मृतियों से भी यही बात सिद्ध होती है उपदेक्षति च इहापि तू ऐसा नृत्यों महिमा ब्राह्मण न वर्धते लो कर्म लोकनीयान कर्म प्रयोजनाभाव हेतु मुक्त तस्मा विच्छा तो इत्यादि सर्वक्रियों परम तस्मा था व्याख्यात पुण्यकृत्व यहाँ भी यह ब्रह्मवेदता के नित्य महिमा है जो कर्म से न तो बढ़ती है और न घटती ही है इस प्रकार कर्म के प्रयोजन के अभाव में हेतु बदलाकर अतः इस प्रकार जानने वाला शांत दांत उपरत होकर इत्यादि वाक्य से संपूर्ण क्रियाओं से उपरति का उपदेश किया जाएगा अतः जहाँ जिस प्रकार ऊपर व्याख्या की गई है वही पुण्यकृत का स्वरूप है अथवा जो ब्रह्मवित्तेन एति स पुण्यकृत तेजसच इति विस्तुतिरेशा पुण्यकृति तेजसे चोगिनी महाभाग्यम प्रसिद्धम लोके साभ्याम ब्रह्मविद स्तूयते प्रख्यात महाभाग्यत्वलोके अथवा जो ब्रह्मवेता उस मार्ग से जाता है वह पुण्यकर्मा और तेजस है इस प्रकार यह ब्रह्मवेता की स्तुति है पुण्यकृत और तेजस योगी में महाभाग्य रहता है यह लोक में प्रसिद्ध है अतः लोक में प्रख्यात महाभाग्यशाली होने के कारण इन दोनों विशेषणों से ब्रह्मवेत्ता की स्तुति की जाती है विद्या और अविद्यात पुरुषों की गति अंधम तम प्रवशति ये विद्यासते ततो भुज इवते तमोजा वो विद्या विद्याजार जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अज्ञान संज्ञक अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या कर्मकांड रूप त्रयी विद्या में रत हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं अंधम अदर्शनात्मक संसार प्रविशन्ति संसारियामक के ये अविद्या विद्याम तो साध्य साधन लक्षण उपासते कर्म अनुवर्तन्त अवर्तंत भूय इव बहुत तम प्रविशन्ति के ये वो अविद्या वस्तु प्रति कर्मा तम विद्या रता रताअिरता विधि प्रतिषेध पर एव वेद नान्योस्थित उपनिषदर्थ नवेक्षण इतना अंध अर्थात संसार के नियामक अदर्शनात्मक अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन जो अविद्या विद्या से भिन्न साध्य साधन रूप कर्म की उपासना अर्थात अनुगमन करते हैं और उससे भी भूज एवं मानव अधिकतर अंधकार में वे प्रवेश करते हैं कौन जो विद्या में अर्थात अविद्या रूप वस्तु का प्रतिपादन करने वाली कर्मार्था त्रय विद्या में रत यानी अभिनिविष्ट हैं अर्थात जो ऐसा समझकर कि वेद तो विधि प्रतिषेध परखी है उससे भिन्न नहीं है उपनिषदर्थ की उपेक्षा करने वाले हैं अज्ञानियों को प्राप्त होने वाले अनंतलोकों का वर्णन यदि ते अदर्शन लक्षण तम प्रवशंती को इत्युच्यते। यदि वे अदर्शनात्मक अंधकार में प्रवेश करते हैं तो दोष क्या है यह बतलाया जाता है आनंदा तेलोका अंधेन तमचावृता से प्रीत्याभिगछ विद्वांसोबुधो जान वे आनंद अमुख नाम के लोग अंधतम से व्याप्त है वे अविद्वान और अज्ञानी लोग मरकर उन्हें को प्राप्त होते हैं आनंद अनानंद असुखा ते लोका तेन दर्शन अंधेनादर्शनलक्षण तमसा आवृता ध्याता है तेतः ज्ञानतमसो गोचरा ते प्रेत मृत्वा अभिग्छ अभियां के ये अविद्वांस कि अविदत्ता नेतुच्य के अबुध बुधे अवगनाथ से धा कियात आत्मागमर्जिता जान प्राकृता एव जनधर्माणों व्येत अनंद आन आनान अर्थात असुख नाम के वे लोग उस अंध अंधअदर्शन रूप अंधकार से व्याप्त है अर्थात वे उस अज्ञानांधकार के विषय हैं उन्हें वे मरकर प्राप्त होते हैं कौन जो अविद्वान है क्या सामान्य अविद्वत्ता मात्र से ही उन्हें प्राप्त होते हैं नहीं यह बतलाया जाता है जो अबुध है यह अवगत्यर्थक बुद्ध धातु का क्विप्रतयांत रूप है अर्थात जो आत्मज्ञान से रहित है वे जना प्राकृत लोग ही अथवा जनन धर्मी मनुष्यादि ही उन लोगों को प्राप्त होते हैं आत्मज्ञान की निश्चिंत स्थिति आत्मा चेत बिजा अस्मित पुरुषः किमित्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत यदि पुरुष आत्मा को मैं यह हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त हो आत्मानं सर्व प्राणी विजानी याद आत्मा स्वपर सर्वप्राणी मनीषितनायादर्मातीत चेदि विजानीयात सहसु कसिचे आत्म विद्यालभ दर्शयती कथम अय परमाप्राणी साक्षी यो ने नेती नेतीुक यस् नान्योसी द्रष्टा श्रोता मंता सम सर्वूतस्थ निशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा अस्में भवामी पुष्ह पुषा स किन्व्यति अद्दस्तुफलभूत किम्छन कसों वन से आत्मनों व्यतिश्चन काम प्रयोजनाय नमन फलम् न अस्ति इच्छति एष्टम फल्या आत्मूत अत किय का शरीरम अनुसरेत भ्रंसेेत शरीपाधिदुख मन दुखी सै शरीरतापमुत्येत यदि कोई एक आत्मा को अपने पर स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों की बुद्धिवृत्ति को जानने वाले हृदय और क्षुधादि धर्मों से अतीत आत्मा को विशेष रूप से जाना जाए चेत इस निपात से श्रुति आत्मविद्या की दुर्लभता प्रकट करती है इस प्रकार जान जाए यह पर आत्मा संपूर्ण प्राणियों के प्रत्ययों ज्ञानों का साक्षी जो नेति-नेति इत्यादि वाक्यों द्वारा कहा गया है जिससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा श्रोता ममता और विज्ञाता नहीं है तथा सम संपूर्ण भूतों में स्थित और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है वह मैं हूँ इस प्रकार जो पुरुष जान जाए वह क्या इच्छा करता हुआ उस अपने स्वरूप के अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत वस्तु की इच्छा करता हुआ अथवा किस आत्मा से भिन्न वस्तु की कामना अर्थात प्रयोजन के लिए क्योंकि उस आत्मा के लिए कोई इच्छा करने योग्य फल है ही नहीं और न आत्मा से भिन्न कोई अन्य पदार्थ ही है जिसकी कामना से वह इच्छा करे क्योंकि वह तो सबका आत्मस्वरूप हो जाता है अतः वह क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर के पीछे संतप्त भ्रष्ट हो अर्थात शरीर उपाधि के दुख के पीछे दुखी हो शरीर के ताप से अनुतप्त हो अनात्म दर्शनों ही तत् व्यतिरिक्त वस्तंतरेपसोह ममेदम ममेद सैत्त्र इदम भार् पुनः पुनर्जन मरण प्रबंधरू शरीर रोग मनुज्यते सर्वात्मदर्शनस्तु तदसंभव हा। जो शरीरादि अनात्मा में आत्म करने वाला है आत्मा से भिन्न वस्तु की इच्छा करने वाले तथा उस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 यशनबिद्ध प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन संदेहो गगने प्रविष्ट स विश्वकृत स ही सर्वस्व कर्ता तोक सऊलोक इस अनेको अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विषम शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मण को प्राप्त और ज्ञात हो गया है वही विश्वकृत कृतकृत्य क्रित है वही सबका करता है उसी का लोक है और स्वयं वही लोक भी है जैसे यहाँ से अनुवृत्त अनुपलब्ध प्रतिबुद्ध साक्षात्ता कथम अहमस््रम्हे प्रत्यगार्मे नवगत आत्मा अस्मिन् संदेह्ये संदेहे संदेह संकटोपचये गहने विषमे अनेक शतसहस विवेक विज्ञान प्रतिपक्षे विच में प्रविष्ट स यस ब्राह्मणस्यावृत् प्रतिबोधे ने सा विश्वकृत विश्व कर्ता जिस ब्राह्मण को आत्मा अन्वृत्त अनुपलब्ध और प्रतिबुद्ध साक्षात्कृत है किस प्रकार मैं परब्रह्म इस प्रकार स्वरूप से ज्ञान है इस सदैह संदेह अर्थात अनेकों अनर्थ समूहों के पुंज और गहन विषम यानी विवेक विज्ञान के अनेकों प्रतिपक्षों के कारण विषम स्थान में प्रविष्ट हुआ जो आत्मा है वह जिस को प्रतिबोध साक्षात्कार था, के द्वारा उपलब्ध है ऐसा इसका तात्पर्य है वह विश्वकृत विश्व का कर्ता रचने वाला है कथम विश्वकृत्म तस् किम विश्वकृदिति नाम इत्या जस्मान सर्वस्य इत्यास्याम ना न कव विश्वर्तप्रयुक्त सन किंतर्स लोक सर्व किो लोक अन्न सौच्य है सबु लोक एवा लोक आत्माच्य आत्मा तस्य सर्व आत्मा सर्वत्म इसका विश्वकर्तृत्व किस प्रकार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 यह है कि सब आत्मा उसके हैं और वह सब का आत्मा है यह स्राह्मणेन प्रतिगात्मा प्रतिबुद्धतया अत्त आत्मा अनर्थ संकटे घने प्रविष्ट स न संसारी किंतु पर परस्मा विश्वस्य कर्ता सर्वस्य आत्मा तस्य च सर्व आत्मा एक एवा पर एवास्मी, इत्यनु द्वितय इति श्लोका आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन शरीर में प्रविष्ट है इस प्रकार जिस इस प्रत्यगात्मा को ब्राह्मण ने साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध कर लिया है वह संसारी जीव नहीं है अपेतु तो पर ही है क्योंकि वह विश्व का कर्ता है सबका आत्मा है और उसी के सब आत्मा है इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि मैं एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ही हूँ ऐसा अनुसंधान करना चाहिए